राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम आधा पूरा चुन्नू मुन्नू थे दो भाई ki maras gul lal aayi chunnu munnu tedo bhai unki maras gul lal aayi chunnu bola main khaunga chunnu bola main khaunga munnu bola main khaunga main khaunga छन्नू मुन्नू तो बहुत परेशान है हां दीदी भला बताओ तू क्यों परेशान है रसगुल्ला खाने के लिए अरे भाई तो फिर खाते क्यों नहीं क्योंकि क्योंकि अरे भाई इसमें सोचने की क्या बात है देखो रसगुल्ला तो है एक और चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई तो दोनों पूरा पूरा रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं हां दीदी यह बात तो है तो अब वो क्या करें जरा बताओ तो नहीं समझ में आई चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं हां दीदी दी, कहानी कहानी कहानी सुनकर तुम यह समझ जाओगे कि चुन्नू मुन्नू क्या करें ठीक है ठीक है।, है तो सुनो गोपाल और मोहन दो दोस्त थे कौन थे दोस्त, दोस्त। दोनों एक साथ स्कूल जाते एक साथ खेलते और एक ही साथ मिठेर खाना भी खाता है एक दिन की बात है मुहन की माँ बिमार हो गई मुहन ने माँ से कहा कि आज खाना मत बनाओ मैं एक सेब लेकर स्कूल जाता हो तो बच्चों मुहन एक सेब लेकर स्कूल चला गया क्या लेकर गया स्कूल x x x शाबाश और मोहन का दोस्त गोपाल उस दिन एक रोटी लेकर आया अच्छा मोहन और गोपाल साथ में ही खाते थे ना हां वो साथ में खेलते भी थे और खाते भी साथ में थे शाबाश जब दोनों खाना खाने बैठे तो दोनों ने अपना अपना खाना निकाला बोलो तो उन दोनों ने क्या-क्या निकाला मोहन ने एक सेब निकाला हां और गोपाल ने एक रोटी निकाली बिल्कुल ठीक अब यह बताओ कि उन दोनों ने क्या किया न, क्या किया दीदी गोपाल ने एक रोटी निकाली और एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया क्या कर लिया दीदी उसने एक पूरी रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए अच्छा रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए हम्म ओहो तो इस तरह उसने एक पूरी रोटी को आधा आधा गालिया बिल्कुल सही तो फिर क्या हुआ दीदी तो अब हुआ ये कि आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली अच्छा आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली <laughs> शाबाश अब दोनों दोस्तों ने आधी आधी रोटी खाई वाह दीदी यह तो बहुत अच्छा तरीका है एक ही रोटी दोनों ने खा ली फिर क्या हुआ दीदी फिर फिर मोहन ने अपना एक सेब निकाला और सेब को भी आधा आधा कर लिया और गोपाल ने आधा सेब खाया और मोहन ने आधा सेब खाया अरे वाह <laughs> तुम तो बहुत समझदार हो गए हो <laughs> अब समझे तुम मैंने यह कहानी क्यों सुनाई हां दीदी, दीदी हम समझ गए क्या समझ गए यही कि चुन्नू मुन्नू ने भी एक रसगुल्ले का क्या किया होगा बोलो तो क्या किया एक पूरे रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया और आधा चुन्नू ने खाया और आदा, आदा मुन्नु ने खाया, खाया। शाब बाश आ गई ना बात समझ में हाँ दी दी, दी।, दी।, दी। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई उनकी मारस गुला लाई चुनू मुन्नू ते दो भाई उनकी मारस गुल्ला लाई चुन्नू बोला मैं खाऊंगा मुन्नू बोला मैं खाऊंगा चुन्नू बोला मैं खाऊंगा मुन्नू बोला मैं खाऊंगा तब मां ने एक बात बताई सब माने एक बात बताए दोनों खा सकते हो भाई आधा तुम लो चुन्नू बेटा आधा तुम लो मुन्नू बेटा आधा तुम लो चुन्नू बेटा आधा तुम लो मुन्नू बेटा, बेटा जब भी एक चीज तुम लाना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 Rang birange chashme le lo gendor balla le lo khilavne -e wala khilavne -e हीली भी हमें खाने में खिलाना लादू ना हां दी अच्छा अच्छा दिलाती हूं खिलौने खिलौने वाले, वाले। ओ खिलौने वाली ये बहन जी इधर आओ अजी बहन जी क्या दूं <laughs> खिलौने वाले इन बच्चों को खिलौने दे दो मैं चश्मा लूंगा मैं गेंद लूंगी मैं बल्ला भी लूंगा और वो देख गुड़िया कितनी सुंदर है मैं तो गुड़िया भी लूंगी हां मैं भी बच्चों तुम्हें खिलौना तो मिलेगा पर एक एक ही खिलौना मिलेगा बस अच्छा तो मैं गुब्बारा लूंगा नहीं मैं गुब्बारा लूंगी मैं भी गुब्बारा ही लूंगा मैं भी गुब्बारा लूंगी अरे गुब्बारे चाहिए हमें गुब्बारे चाहिए बच्चों मेरे पास तो एक ही गुब्बारा है तुम दोनों को कैसे दूं कोई बात नहीं भैया हम गुब्बारे का आधा-आधा कर लेंगे <laughs> गुब्बारे का आधा-आधा कैसे करोगे भैया हम गुब्बारे को आधा-आधा कर लेंगे हमारी दीदी ने बताया है हमें <laughs> नहीं बेटे गुब्बारे को हम आधा-आधा नहीं कर सकते हां बच्चों गुब्बारे को हम आधा-आधा नहीं कर सकते क्यों चुन्नू मुन्नू ने भी तो रसगुल्ले को आधा-आधा कर लिया था <laughs> वैसे ही हम भी गुब्बारे को आधा-आधा कर लेंगे <laughs> ये कोई रसगुल्ला थोड़े ही है ये आधा-आधा करने से फट जाएगा नहीं हम तो हम कर लेंगे हम आधा करना है हम कर लेंगे बेटा भला गुब्बारा आधा-आधा कैसे होगा नहीं, नहीं हम तो गुब्बारा लेंगे हमें अच्छा, चाहिए अच्छा अच्छा ठीक है तुम गुब्बारा लो और खुद ही आधा-आधा करके देख लो देखो ये आधा होता है कि नहीं देखो गुब्बारे वाले जी बहन जी जरा ये गुब्बारा दे दो इन बच्चों को लीजिए बहन लो भैया लो देखा फट गया ना गुब्बारा मैंने कहा था ना गुब्बारा आधा करोगे तो फट जाएगा तो क्या अब हम इससे नहीं खेल सकेंगे बच्चों सब चीजें आधी नहीं की जाती जैसे तुमने अभी गुब्बारा आधा किया तो वो फट गया और बेकार हो गया अब तुम इससे नहीं खेल सकते तो दीदी क्या ये गेंद भी नहीं आधी हो सकती आधे तो कर सकते हैं पर आधे करने से यह बेकार हो जाएगी अब तब तो यह गुड़िया पतंग चश्मा कुछ भी आधा-आधा नहीं हो सकता नहीं बेटे इन्हें भी आधा नहीं कर सकते यह भी आधा करने से बेकार हो जाएंगी अच्छा तब तो, तो मैं गेंद लूंगी और मैं एक बल्ला दोनों मिलकर खेलेंगे हां हां दोनों मिलकर खेलेंगे अब गेंद और बल्ला आधा आधा तो नहीं करोगे ना नहीं दीदी ये कोई सेब और रोटी थोड़ी ही ना है खिलाने वाले अजी इनको दे दो जो मान रहे हैं अजी बहन जी बोलो बच्चों क्या दूं मैं तो लाल बल्ला हां हां मुझे वो लाल नहीं हरी वाली गेंद चाहिए हरी वाली ले <laughs> लो और ये तुम्हारा बल्ला और ये तुम्हारी क्या गेंद <laughs> ये है एक छोटी सी बात तुम समझ लो इसको आज ये है एक छोटी सी बात तुम समझ लो इसको आज पास अगर हो सेब एक रस गुल्ला और रोटी एक पास अगर हो सेब एक रस गुल्ला और अगर बात ना हो तो आधा आधा खाना हो तो दो में अगर बात ना हो तो आधा आधा खाना हो तो जरूरी है ना करना हर चीज को आधा काठी गेंद ना बल्ला आधा ना करना हर चीज को आधा आधी गेंद ना बल्ला आधा यह है एक छोटी सी बात हां समझ ली हमने आज यह है एक छोटी सी बात ली आज, हाँ समझ ली हमने आज हां समझ ली हमने आज हां समझ ली हमने आज हां समझ ली हमने आज हां समझ ली हमने आज आधा पूरा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन अनुसंधान एवं विषय संयोजन डॉ स्वर्णा गुप्ता आलेख विनु भल्ला कलाकार वीना होरा पायल और प्रिया संगीतकार दिनेश प्रभाकर धुनंकन दीपक पांडे एवं भूषण गजभिए तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन